हम उपकार करना उसमें क्या था तेनो ईष्णा सहित उपकार करना इसमें क्या हो गया केवल उपकार सहित करना और उसके बाद जो है ना लोकेषणा मुक्त विधि से उपकार करना इतने पहचान के बिना ही नहीं। नहीं। उपकार करना यह बात है, इस ढंग से मनुष्य की श्रेष्ठ चेतना का प्रमाण बनता है ये इशारा की है तो मानव चेतना में जो आपने कहा बाबा कि समस्याओं का समाधान करते रहे हाँ। इसका क्या मतलब हुआ मैंने कोई भी हमारे पास जो है ना समाधान हो गई समस्या को हम समाधानित करने के लिए हमारे पास अधिक, अधिकार रहता ही है जैसा अभी अभी किया हुआ गलतियां धरती के साथ उसमें हम क्या समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं वो निकलने लगता है ठीक है तो ये आगे जाके जैसा वनस्पति संसार में हम क्या मदद कर सकते हैं उपकार कर सकते हैं वो आता है, है. जीव जाति के लिए क्या उपकार कर सकते हैं मानव जाति के लिए क्या उपकार क्योंeg कर सकते हैं ये आता है उस कई के लिए उसमें समृद्धि हो समस्या से मुक्ति हो ये सब रहता ही है ठीक है उस ढंग से आ करके मानव परंपरा को अत्यंत उपकारी प्रवृति में डाल देता हूँ उपकारी प्रवृत्ति में डालने से उपकार जो बढ़ता है आगे बढ़ता है तो उसके बाद ना पुत्रेषणा व तेषणा को बहुत प्रधान रूप रहता है इसमें समान रूप रहता है मानव चेतना में देव चेतना में केवल लोकेषणा प्रधान हो जाता है ये दोनों छोटा पड़ जाते हैं उसके बाद हम आगे जो उपकार करने की विधियां ज्यादा बढ़ता है और केवल उपकार रह जाता है किसमें देवी चेतना में